देवी भागवत नवम तुलसी को स्वप्न में शंखचूर्ण के दर्शन शंखचूर्ण ने पूछा देवी तुम कौन हो तुम्हारे पिता कौन है तुम अवश्य संपूर्ण स्त्रियों में धन्यवाद एवं समादर की पात्र हो समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी तुम वास्तव में कौन हो सदा सम्मान पाने वाली तुंदरी तुम अपना परिचय देने की कृपा करो नारद सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली तुलसी ने शंख चुड़ के ऐसे वचन को सुनकर मुख नीचे की ओर झुकाकर उससे कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, महाशय, मैं राजा मुख्य की कन्या हूँ तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ तुम कौन हो तुम्हें आनंद पूर्वक यहाँ से पधार जाना चाहिए क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साथ कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता ऐसा नियम मैंने श्रुति में सुना है जो कलुषित कुल में उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र और श्रुति का अर्थ सुनने का कभी सुअवसर नहीं मिला वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर पर स्त्री की कामना करता है स्त्री की मधुर वाणी में कोई साथ नहीं रहता वह सदा अभिमान में चूर रहती है वह वस्तुतः विषय से भरे हुए खड़े के समान है परंतु उसका मुख ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृत से भरा हो संसार रूपी कारागार में जकड़ने के लिए वह साकल है स्त्री को इंद्रजाल स्वरूपा तथा स्वप्न के समान मिथ्या कहते हैं बाहर से तो वह अत्यंत सुंदरता धारण करती है परंतु उसके भीतर के अंग कुत्सित भावों से भरे रहते हैं उसका शरीर, मूत्र, और मल आदि नाना प्रकार के शरीरों का आधार है। रक्त रंजित तथा दोष युक्त शरीर कभी पवित्र नहीं रहता शिष्ट की रचना के समय ब्रह्मा ने मायावी व्यक्तियों के लिए इस माया स्वरूपणी स्त्री का सृजन किया है मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए यह विश्व का काम करती है पर अब मेरे कुछ सत्य सत्य असत्य मिश्रित बातें सुनने की कृपा करो विधाता ने दो प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया है वास्तव में वास्तव स्वरूप और अवास्तव स्वरूपा दोनों ही एक समान मनोहर होती है पर एक को प्रशस्त कहते हैं और दूसरे को अप्रशस्त लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री और राधिका ये पांच देवियां सृष्टि सूत्र हैं सृष्टि के मूल कारण है इन आद्या देवियों के प्रादुर्भाव का प्रयोजन केवल सृष्टि करना है इनके अंश से प्रकट गंगा आदि देवियाँ वास्तव रूपा कहलाती हैं इनको श्रेष्ठ माना जाता है ये यशस्व और संपूर्ण मंगलों की जननी है शत्रुपा देवहुति, स्वधा स्वाहा दक्षिणा छायावती रोहिणी वरुणानी सचि कुबेरपत्नी अदिति तिथि लोपामुद्रा अनुसुया, कोटवी तुलसी अहल्या अरुंधति मेला, तारा मंदोदरी दमयंती वेदवती गंगा मनसा पुष्टि दुष्टि स्मृति मेधा कालिका वसुंधरा ष्ठी मंगलचंडी धनपत्नी मूर्ति स्वस्थि श्रद्धा शांति कांति क्षमा निद्रा तंद्रा क्षुधा पिपासा संध्या दिवा रात्रि संपत्ति धृति की क्रिया शोभा प्रभा और शिवा स्त्री रूप में प्रकट ये देवियाँ प्रत्येक युग में उत्तम मानी जाती हैं